अमृतवाणी सिद्धियों से हानि तीन जादू मंत्र और सिद्ध शक्ति से चमत्कार दिखाने वालों के निकट न जाया करो ये लोग मन को सत्य के मार्ग से दूर बहका ले जाते हैं सिद्धियां सच्चिदानन्द ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में अंतराय स्वरूप होती है ऐसे लोगों का मन सिद्धियों के जाल में अटक जाता है इन शक्तियों की कामना मत रखो इनसे सावधान रहो तीन जो हीन बुद्धि होते हैं वे ही रोग अच्छा करना मुकदमा जिता देना पानी पर चलना आदि सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वे ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़ अन्य कुछ भी नहीं चाहते तीन सौ श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था हे अर्जुन यदि तुम में अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि रहे तो तुम मुझे नहीं पा सकोगे कारण ये सिद्धियां मनुष्य के अहंकार को बढ़ाकर भगवान को भुलवा देता है देती है तीन किसी व्यक्ति ने चौदह वर्ष तक निर्जन में कठिन साधना करने के पश्चात जल पर चल सकने की सिद्धि प्राप्त की सिद्धि प्राप्त कर वह अत्यंत आहलाद के साथ अपने गुरु के निकट पहुंचा और कहने लगा गुरुजी गुरुजी मुझे पानी पर से चलकर नदी पार करने की सिद्धि मिली है गुरु ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा छी छी चौदह साल तपस्या कर आखिर तूने यही सीखा यह तो ढेले भर का काम है चौदह साल की मेहनत के बाद तूने जो सीखा वह काम तो लोग केवट को आधा पैसा देकर कर लेते हैं तीन सिद्धियों को विष्ठातुल्य है हे जान कर उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए साधना और संयम का अभ्यास करते हुए कभी कभी वे अपने आप आ जाती हैं परंतु जो उनकी ओर ध्यान देता है वह उन्हीं में अटक जाता है भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो पाता तीन चंद्र श्री रामकृष्ण के गुरु भैरवी ब्राह्मणी के शिष्य थे नामक एक व्यक्ति को गुटिका सिद्धि प्राप्त हुई थी एक गुटिका ताबीज धारण कर वह अदृश्य होकर यथेच्छ संचार कर सकता था दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर सकता था पहले पहल वह भक्त था और निष्ठा निष्ठापूर्वक साधना भी करता था पर बाद में जब उसे वह सिद्धि प्राप्त हो गई तो वह उसकी सहायता से अपनी हीन कामना वासनाओं को तृप्त करने लगा मैं उसे मैंने उसे ऐसा करने से मना भी किया पर वह न माना वह अदृश्य रूप से किसी धनी व्यक्ति के घर में आना जाना करने लगा और वहाँ एक युवती पर आसक्त होकर फंस गया इससे उसकी वह भी चली गई और उसका पतन हो गया तीन कभी कभी सिद्धियों का परिणाम बड़ा भयानक होता है तोतापुरी ने मुझे बताया था एक बार एक सिद्ध समुद्र के किनारे बैठा हुआ था इतने में भारी तूफान उठा तूफान के कारण उसे तकलीफ़ होने लगी तब उसने कहा तूफान रुक जाए सिद्ध का वचन झूठा नहीं हो सकता तूफान उसी क्षण रुक गया उस समय समुद्र पर एक जहाज़ पाल ताने हुए चला जा रहा था आंधी के अचानक रुक जाने से जहाज डूब गया उसमें जितने लोग थे सब डूबकर मर गए वह इतने लोगों की मृत्यु का कारण हुआ इस पाप के कारण उसकी सिद्धि भी चली गई और उसे नरक में भी नरक भी भोगना पड़ा तीन जब मैं पंचवटी में साधना किया करता था उस समय एक बार गिरजा श्री रामकृष्ण के गुरु भैरवी ब्राह्मणी के शिष्य थे नाम का एक व्यक्ति वहाँ आया था उसे योग सिद्धि प्राप्त थी एक दिन रात को मुझे अपने कमरे की ओर जाना था राह में बहुत अंधेरा था उसने अपना हाथ उठाया और उसकी बगल से तेज रोशनी निकलकर सारा मार्ग आलोकित हो गया मेरे कहने से उसने बाद में उस सिद्धि का प्रयोग करना छोड़ भगवत प्राप्ति की ओर मन लगाया उसकी वह शक्ति धीरे धीरे चली गई और उसका मन ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगा 380 सौ अस्सी राजप्रसाद में भीख मांगने जाकर जो लौकी कुम्भे जैसी तुक्ष वस्तु की प्रार्थना करता है वह कितना मूर्ख है उसी प्रकार राजा ईश्वर के दरबार में खड़ा होकर जो ज्ञान भक्ति आदि रत्नों को न मांग अष्ट सिद्धि जैसी तुक्ष वस्तु की याचना करता है वह कितना अबोध है तीन सौ इक्यासी श्री रामकृष्ण के एक युवक शिष्य को एक बार दूसरों के मन के विचार समझने की क्षमता प्राप्त हो गई अत्यंत आनंदित होकर उसने श्री राम कृष्ण के पास आकर यह बात बताई श्री राम कृष्ण ने उसकी भर्थना करते हुए कहा उसकी ओर ध्यान देकर वृथा शक्ति का छह मत करो तीन सौ बयासी एक बार एक शिष्य ने श्री राम कृष्ण से कहा ध्यान करते हुए मुझे दूर घटती हुई घटनाएँ वहाँ के लोगों के क्रियाकलाप आज दिखाई पड़ते हैं बाद में जांच करने पर भी दर्शन सही निकलते हैं श्री राम कृष्ण यह सुनते ही बोले अभी कुछ दिन ध्यान मत कर ये सब बातें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अंतराय है